हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आज श्री कृष्ण की कृपा से हम श्रीमद् श्रीमद भगवदगीता यथारूप से भात कर, पाठ करेंगे श्री कृष्ण की कृपा गुरु कृपा से मिलते हैं हमारा सौभाग्य है कि हम विश्वविख्यात श्रील प्रोपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रोपाद के चारण के चारण में है और उन्होंने गीता यथारूप का प्रकाशन किया यथारूप का मतलब कि बहुत गीता अपनी कल्पना से अपना मत से भगवद गीता का अर्थ लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण का उद्देश्य के अनुसार भगवदगीता यथारूप प्रदान किए तो श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है कैसे समझना है तो गीता से भगवदगीता श्री कृष्ण ने भागवत गीता एक विशेष उद्देश्य के लिए अर्जुन को बताए ऐसा नहीं है कि भागवत गीता एक शास्त्र है जो किसी भी व्यक्ति उसकी वाणी लेके अपना मत उसको डाल सकते नहीं है श्री कृष्ण का विशेष उद्देश्य था भागवत गीता कहने से और वो उद्देश्य भागवत गीता के शब्दों से जो स्पष्ट भागवत गीता में है उसके अनुसार शिलोपाद भगवदगीता यथारूप रचना की और चूंकि ये गीता है किसी साधारण व्यक्ति की उक्ति नहीं है भगवान की वाणी है इसलिए इसमें भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति है वो क्या शक्ति है इनकी ज्ञान शक्ति और कृपा शक्ति गीता ज्ञान है और श्री कृष्ण की कृपा से वो ज्ञान समझ जाते हैं तो वो कृपा कैसे प्राप्त होते हैं तो यदि हम विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं कि हम अर्जुन जैसे मोहित हैं और श्री कृष्ण प्रदाता है श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। यदि हम इस विनम्र भाव से गीता का ज्ञान ग्रहण करते हैं हम अर्जुन जैसे मोह से मुक्त हो सकते हैं और हम हमारा वास्तव धर्म समझ सकते तो इस प्रकार शिल प्रभुपाद भगवदगीता यथारूप रचना की और इस भगवदगीता आशी के अधिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित है और इस भगवतगीता यथारूप का प्रचार है यथारूप का अर्थ तो किसी इसमें किसी का स्वयं का मत नहीं है भगवान कृष्ण जैसे बोले वैसे उसके अनुसार इस भगवत गीता की व्याख्या होते है भगवान शक्तिमान है और इस भगवदगीता यथार्थ रूप में शक्ति है क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी से एकदम पृथक श्री कृष्ण की वाणी एकदम एक ही होते है पृथक नहीं है श्री कृष्ण जो कहते हैं इसका अर्थ है भगवदगीता यथार्थ रूप में और श्री कृष्ण की शक्ति प्रकट होते हैं कैसे इस गीता का विटरंथ, विटरंथ से आधुनिक युग में हजार हजार लाखों लाखों भक्त बनाए हैं श्री कृष्ण की वाणी गीता यथारूप ग्रहण करने से तो गीता का प्रथम श्लोक यही है धृतराष्ट्र उवाच। धर्म गीता में लगभग काम श्लोक कि १८ अध्याय प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय में गीता का उपदेश का शुरुआत नहीं है प्रथम अध्याय में वो खाली भूमिका है तो कैसे भगवदगी से श्री कृष्ण कौनसी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवदगीता वाणी प्रदान किया तो ये महाभारत का वृथंत सुप्रसिद्ध है कि पांडव पंच पांडव और दुर्योधन आदि कौरव उनके दो फौज कुरुक्षेत्र में आए युद्ध करने के लिए और उस वस्तु में अर्जुन जो कौर फंडीमा और अर्जुन ये दो सबसे शक्तिमान बलवान सैन्य थे योद्ध थे तो और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे तो अर्जुन उनके सामने ष्म जोड़ना प्रमुख गुरुजन भाइयों मित्रों सब घनिष्ठ मित्रों बंधुजन देख के बहुत खेद हुए कि यदि हम युद्ध करेंगे तो हमारे सब आत्मा स्वजन बंधुगण मान्य गुरुजन तो मर जाएंगे और इस अवस्थ में अर्जुन तो युद्ध करने के लिए अस्वीकार किए और उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अस्वस्थ किए गीता ज्ञान प्रदान करने से श्री कृष्ण अर्जुन को अस्वस्थ किए कि अर्जुन का युद्ध करने का प्रयोजन है तो पहले अर्जुन विमोहित थे युद्ध से गोविंदम गोविंद गो मैं युद्ध नहीं करूँगा अर्जुन बोले और इस प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण आत्मज्ञान भगवत ज्ञान तत्व ज्ञान बताए तो पहला श्लोक इस प्रथम अध्याय में द्वित्राष्ट्र उवाच भगवत गीता में प्रथम श्लोक भगवान की युक्ति नहीं है धी की युक्ति भगवान का उपदेश द्वितीय अध्याय से शुरुआत होते हैं तो प्रथम श्लोक है ध्वत राष्ट्रवाद धृत कौन दुर्योधन के पिता उनके मृत भ्राता पांडु के जेष्ठ भाई जो राजाधिकारी नहीं थे क्योंकि वे जन्म से अंध थे तो दुर्भाग्य से वो केवल आंखों में अंधा नहीं थे उनका आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था इसलिए वे आध्यात्मिक विचार में भी अंध थे तो हम सब ध्रृचराष्ट्र जैसे हैं, हमारा आत्मज्ञान नहीं है हमको आत्मज्ञान नहीं इसलिए है इसलिए हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं और धृतराष्ट्र इस नाम का क्या अर्थ है वो राष्ट्र को फकलाना चाहता है धृत का अधिकार नहीं था क्योंकि अंधा था तो पांडवों का अधिकार था राज्य था हरंतू धीत राष्ट्र और विशेषकर दुर्योधना राष्ट्र को पखलना चाहते थे तो बहुत बहुत दीर्घ गठन के पश्चात कौरव और पांडवों दोनों फौज कुरुक्षेत्र में समावेत एकत्रित हुए धृतराज जो अंध था उनका सचिव मंत्री संजय से पूछा कि मेरे पुत्रों और मेरे भाई मृत भाई पांडु की पुत्रों वहां जाकर कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र वहां जाकर युद्ध करने के लिए क्या किए युद्ध किए कि नहीं यही प्रश्न है तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये दो शब्द महत्वपूर्ण है कुछ लोग कहते हैं कि ओ कुरुक्षेत्र का मतलब शरीर है और पांच पांडव का मतलब पांच इंद्रिय है और ये सब भगवत गीता जो तो ऐसा कुछ नहीं था कृष्णा जैसे व्यक्ति कोई नहीं था दृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति नहीं था सब रूपक है परंतु ये किस प्रकार का मत है तो आज तक कुरुक्षेत्र हरियाणा राष्ट्र में है आज तक बहुत सारे लोग वहा जाते हैं और वो रणभूमि जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध था वो आज भी दृश्यमान है तो कोई प्रश्न नहीं है कि ये गीता और पूरा महाभारत की बहु रूपक है तो कृष्ण सत्य है भगवदगीता सत्य है ये सब इतिहास ये सब घटनाएं हुए 5000 हजार वर्ष पहले तो इसलिए हम भागवत गीता भगवदगीता यथारूप शील प्रभुपद से लिखे हुए भगवदगी यथारूप हम पढ़ते है क्योंकि इसमें कुछ कल्पना नहीं है कुछ दुर्व्यख्या नहीं है भगवान जैसे कहते थे व्यास देव जैसे हमको दे है वैसे शिल हम हमको दिया है और हम प्रयास करते हैं शिल प्रभा की कृपा से आप सभी पुण्यात्मा दर्शकों को प्रदान करना तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत प्राचीन काल से एक धर्मक्षेत्र था कुरु महाराज जो कौरवों और पांडवों के पिता थे बहुत पीड़ियों के पहले तो कुरु महाराज एक बहुत पुण्यशाली राजा थे और इनकी इच्छा से उन्होंने एक वर मिला कि इस कुरुक्षेत्र यज्ञ स्थल होगा और धार्मिक जो कुरुक्षेत्र उस भूमि में एक है वो उससे महान पुण्य प्राप्त होते हैं तो उस भूमि चुनी हुई इस युद्ध करने के लिए परंतु धृतराष्ट्र का संदेह था कि यह धर्म भूमि है और धृतराष्ट्र जानते थे कि पांच पांडव धार्मिक है और मेरे पुत्रों आधार्मिक है इसलिए वो धार्मिक प्रभाव जो कुरुक्षेत्र में है वो पांडवों के लिए अनुकूल होगा, इसलिए धृतराष्ट्र बोले धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र खाली कुरुक्षेत्र बोलने से तो धृतराष्ट्र का वाचन पूर्ण होता परंतु धर्म क्षेत्र बोले तृत राष्ट्र जानते थे कि ये धर्म भूमि है और इसका प्रभाव से पांच पांडवों का विजय होगा तृत की इच्छा थी कि उनके पुत्रों का विजय होगा परंतु उनका हृदय में वो जानते थे कि वास्तव में मेरे मेरे पुत्रों की कोई आशा नहीं है क्योंकि धर्म रक्षत ही रक्षत जो धर्म फरायण है जो अपना आचरण और व्यवहार से धर्म की रक्षा करते हैं वे रक्षित होते हैं धर्म के द्वारा विशेषकर युदिष्ठिर धर्म पुत्र थे धर्म का मतलब यमराज और युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे और धर्म का मूल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण वही धर्म मूर्ति है इनकी सेवा करना परम धर्म है श्री कृष्ण यमराज के भी रक्षक है वही सभी देवताओं के पूज्य है और पांच पंडव कृष्ण के अति प्रिय है इसलिए जयस्थु फंडारम ये शाम पक्ष हैदन विजय की विजयों का होगा वो निश्चित क्योंकि जनादन ये जनादन कृष्ण का एक नाम जनादन वो पंच फंडव के पक्ष में थे जनादन ये नाम का दो मुख्य अर्थ है एक है जो अपना जन को रक्षा कहते द्वितीय अर्थ जो दुष्ट जन को संहार करते हैं, तो जनादन कृष्णा पंच पांडवों के साथ इसलिए दुर्योधन आदि कौरवों की कोई आशा नहीं थी उनका बल था उनके साथ भीषमा द्रोणा कारणा अश्वथाम जयध्रा शाल जयसे महान महान युद्ध थे परंतु चूंकि भगवान कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर, सहदेव के साथ थे इसलिए पूरा निश्चित था कि विजय पंचफांडवों का होगा तो द्वितीय राष्ट्र संजय से पूछे द्वित राष्ट्र स्वयं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि अंध था तो राजा जय से थे परंतु अपना घर अपना राजमहल में रहते थे और दूर से समाचार मिला संजय से तो संजय उत्तर में द्वितीय श्लोक में द्वितष्ट्रोक को बोले संजय उवाच दृष्टवा थू पंडी व्युधं दुर्योधन आचार्य संजय ने कहा हे राजन पांडुपुत्रों द्वार सेन की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यही शब्द कहे तो दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार द्रोण आचार्य द्रोणाचार्य केवल दुर्योधन दुर्योधन के गुरु नहीं थे पांच पांडवों के गु, गुरु भी थे गुरु थे ब्राह्मण थे परंतु उनकी विशेषता धनुर्वेद में था आस्त्र विज्ञान और उन्होंने पांडवों को भी और कौरव को भी सिखाया कैसे आस्त्र, आस्त्र, आस्त्र विज्ञान कहना है वो धन और वेद बहुत है। वेद गुरु का मतलब ये गुरु शब्द का मुख्य अर्थ है जो हमको ज्ञान देते है विशेषकर जो हमको अध्यात्मिक ज्ञान देते है परंतु सभी विज्ञान सभी कला में गुरु होना चाहिए सीखने के लिए आजकल ऐसी पुस्तक मिलते है सेल्फ टूविट योर सेल्फ परंतु वैदिक संस्कृति में गुरु होना चाहिए विशेषकर वो उच्च ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान जिसमें सर्वोच्च ज्ञान है अध्यात्मिक ज्ञान उसको सीखने के लिए गुरु से सीखना चाहिए तो गुरु और शिक्षक ये दो शब्द तो एक ही थकिया नहीं है शिक्षा और शिक्षा देना तो एक व्यक्ति को कुछ पैसा देने से दूसरों को थ्यूचुरंग ऐसे कर सकते हैं लेकिन गुरु और शिष्य संबंध में जो है वो बहुत गहरा है सीखने के लिए वो संस्कृति है कि शिष्य तो पूरा समर्पित होना चाहिए गुरु के चरण में और पूर्ण विश्वास होना चाहिए गुरु में तो दुर्योधन का अर्थ स्वार्थ और उनका गुरु द्रोणा था परंतु वास्तव में दुर्योधन किसी का वास्तव शिष्य नहीं हो सकता क्योंकि उनका दुर्योधन का उद्देश्य था स्वार्थ तो गुरु जो भी शिक्षा देते हैं संगीत की शिक्षा युद्ध की शिक्षा विज्ञान की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा तो सात सात धर्म की शिक्षा और धर्म का अर्थ है निस्वार्थ होना तो दुर्योधन का उद्देश्य स्वार्थ इसलिए वे अच्छी तरह ड्रोन को गुरु रूप से नहीं मानते थे तो आजकल भी हम देखते हैं कि वो गुरु शिष्य संबंध में जो होते हैं वो पूर्व काल में जैसे नहीं है गुरु का मतलब भारी लघु नहीं है हल्का नहीं है तो ऐसे ही दुर्योधन द्रोनक हो बताए गए परंतु द्रोण उनका दुर्योधन उनका हास में तो कई बार स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ का चिंतन किया था और इसलिए वो गुरु जो द्रोण जो दुर्योधन को सिखाना चाहते थे दुर्योधन उसको समाज नहीं पाया तो इस गुरु शब्द भगवदगीता का द्वितीय श्लोक में आते हैं और बाद में हम देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण कृष्ण वंदे जगतगुरु, सबके गुरु कृष्ण वास्तव गुरु रूप में अर्जुन को वास्तव ज्ञान प्रदान करते हैं धीरे धीरे हम सब सुनेंगे भगवद गीता से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे